नमः थर वेदिया प्रश्नोपनिषद इसमें हम लोग सुकेशा भारद्वाज के द्वारा पूछा गया ष्ठ प्रश्न का द्वितीय मंत्र में अभी विचार चल रहा है ज्ञान शब्द बौद्ध कहते हैं एक बौद्ध अर्थात बौद्धों का विज्ञानवादी लोग ये क्षणिक विज्ञान है और अनित्य है क्षणिक हो गया अनित्य तो सिद्धांति कहता है कि नहीं जो ज्ञान पदार्थ है वो नित्य ही है वो ही स्वरूप है तो इसमें हम लोग विचार करे हैं टीका में सता से पृष्ठा में ये प्रथम पैराग्राफ हो गया था द्वितीय पैराग्राफ आरम्भ नहीं हुआ था अच्छा न द्वितीय आह प्रथम पैराग्राफ का द्वितीय पंक्ति में दिया था ज्ञानाभाव कल्पक सुसुप्ति अवस्था में विज्ञानवादी कहता है कि ज्ञान नहीं रहता क्यों गेय्या भाव गेयया भाव हो जाने से ज्ञानाभाव हो गया ज्ञया भाव अर्थात कोई उसमें पदार्थ नहीं रहता है तो गेया भाव रहने से ज्ञाना भाव होगा ये आप ज्ञान ज्ञाना भाव कल्पक से ज्ञाया ज्ञानम अंगिक्रियते नवा ज्ञाना भाव को कल्पना करने वाले जो गेया भाव हुआ ये गेया भाव ये जाना जाता है नहीं जाना जाता है अंगिक्रियते कहेंगे तो फिर ज्ञान रहा और कहेंगे नहीं नहीं ज्ञाना गेय्या भाव का ज्ञान नहीं होता है सुसुप्त अवस्था में गेय्या भाव का ज्ञान नहीं होता है गेय्या भाव का गेय्या भाव को हेतु बना करके ज्ञाना भाव का कल्पना कर रहा है और कह रहा है कि ज्ञा गेयया भाव का ज्ञान नहीं होता है ये द्वितीय कल्प था इसके लिए टीका में कहते हैं आगे द्वितीय पैराग्राफ में न द्वितीय भाष्य में तद अभावश्यापी ज्ञेयत्वात् अभी सुसुप्ति अवस्था में किसका अभाव से किसका अभाव कल्पना करेगा अभाव, अभाव से ज्ञान अभाव का कल्पना करेगा ये जो ज्ञेय का अभाव हुआ ये ज्ञात तो होकर के कल्पना करवाएगा न अज्ञात तो होकर के कल्पना करवाएगा ज्ञात होकर के इसलिए तद अभावश्यापी ज्ञेयत्वात् अभी तद अभाव वो भी ज्ञेय होना चाहिए जाना जाना चाहिए तो तदपद से ज्ञेय ज्ञेय अभाव वो भी ज्ञेय होना चाहिए ज्ञेय ज्ञेयत्व ज्ञेय अभाव भी ज्ञेय होना चाहिए अगर ज्ञेय अभाव ज्ञेय नहीं होगा अर्थात ज्ञेय अभाव का ज्ञान अगर नहीं होगा ज्ञेय अभाव का ज्ञान नहीं होगा तो ज्ञाना भाव का कल्पना नहीं होगा इसी को कहते हैं ज्ञानाभावे ज्ञानाभावे ज्ञाना भाव अर्थात ज्ञया भाव से जो ज्ञया भाव है उसका ज्ञान होना चाहिए तो ज्ञया भाव ज्ञानाभावे अभी ज्ञाया भाव का ज्ञान नहीं हुआ तो फिर क्या नहीं होगा ज्ञानाभाव का कल्पना नहीं कर पाएंगे आगे दे दिया तद तो अनुपत्ते हैं वो सब टीका में दे दिया ज्ञया तो भाव से अपीटिका में अपि भाव से अभी अज्ञात अगर अज्ञात तो होगा तब ज्ञाना भाव का कल्पना नहीं।, नहीं कर पाएंगे ज्ञाना भाव कल्पकत्व असंभवात ज्ञाना भाव का कल्पक नहीं बनेगा तो इसलिए गेय्या भाव को ज्ञात तो मानना पड़ेगा ना अज्ञात तो होने से भी चलेगा ज्ञात तो मानना पड़ेगा इसलिए कहते हैं अवश्य ज्ञेयत्वात् अवश्य ज्ञेय होना पड़ेगा कौन ज्ञया भाव ज्ञाया भाव अवश्य ज्ञेय होना पड़ेगा और तज ज्ञाना वो अवश्य ज्ञेय होना चाहिए ज्ञाया भाव और अगर उसका ज्ञान नहीं होगा तज ग्या भाव ए तज ज्ञाना भाव है भाव ज्ञाभा भाव का अगर ज्ञान नहीं होगा तो फिर क्या कल्पना नहीं कर पाएंगे ज्ञानाभाव कहते हैं तद अनुपत्य तद अनुपत्य अर्थात कल्पना अनुपत्य किसका कल्पना नहीं कर पाएंगे ज्ञानाभाव तो ज्ञाना भाव कल्पना अनुपत्य इसलिए ज्ञान अनंगीकार पक्षों न युक्त अभी सुश्रुप्ति में ज्ञाया भाव का ज्ञान मानना पड़ेगा नहीं पड़ेगा पड़ेगा तो अगर ज्ञान मानना ही पड़ेगा तो फिर ज्ञान अनंगीकार ये पक्ष बनेगा तो ज्ञान अनंगीकार पक्ष न युक्त तो है अर्थात तो सुसुप्ति में जो ज्ञाया भाव होता है उसका ज्ञान मानना ही पड़ेगा अगर आप नहीं मानेंगे ज्ञा भाव का ज्ञान नहीं मानेंगे तो ज्ञान अभाव का कल्पना भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ज्ञान भाव का हेतु बना करके आप ज्ञानाभाव का कल्पना कर रहे हैं इसलिए सुसुप्ति में ज्ञान मानना ही पड़ेगा अच्छा यहाँ तक हुआ बाम पार्श्व में था देखिए नीचे से तृतीय पंक्ति में चतुर्थ पंक्ति में आद्य बीच में था नीचे से चतुर्थ पंक्ति में आद्य ज्ञय से व्यंग्यवाद तद अभाववाद का अभाव ज्ञेय हो गया व्यंग्य गेय व्यंग्य होने से तो व्यंग्य का अभाव से व्यंजक का अभाव अभी ज्ञेय का अभाव से व्यंजक का अभाव ये सिद्ध नहीं हो पाया व्यंजक रहेगा ज्ञान रहेगा ये सिद्ध हो गया ये पक्ष हो गया दूसरा पक्ष था तयोर तो ईक्यात एकाभाव इतरा भाव ये जो ज्ञेश्य व्यंग्यवा तो तदभावत व्यंजका भाव यहाँ व्यंग्य और व्यंजक को भेद रखा दोनों अलग अलग हैं और इस पक्ष का निराकरण होने के बाद अभी कहते हैं तयोर तो ऐक्याा ईक्यात वो दोनों एक है अर्थात व्यंज व्यंग्य व्यंजक दोनों एक हैं होने से एक का अभाव होने से इतर का अभाव होगा ये पक्ष अभी विचार आरंभ करते हैं टीका में दक्षिण पार्श्व में द्वितीय पैराग्राफ का द्वितीय पंक्ति अंतिम में आद्य कोटो द्वितीय कल्पम आद्य कोटि में द्वितीय कल्प अर्थात ज्ञेय और ज्ञान को एक मान करके और आद्य कोटि में जो प्रथम कल्प था ज्ञान और ज्ञेय को भिन्न मान करके ज्ञेय नहीं रहने से ज्ञान नहीं रहेगा अभी ज्ञान ज्ञेय को एक मान करके अच्छा हाँ, आगे भाष्य में तदभा ज्ञेयवाद ज्ञानाभावेत न ये हो गया हो गया हाँ, हाँ आगे ज्ञान से हाँ द्वितीय कॉटिज ज्ञान विज्ञानवादी कह रहा है अभी प्रथमे आद्य कोटो द्वितीय कल्पम संकते शंका करने वाले विज्ञानवादी वो पहले कह रहे हैं ज्ञान से ज्ञेय अव्यतिरिक्तत्वात ज्ञान ज्ञेय से अभी भिन्न नहीं है ये द्वितीय कोटि है ज्ञान ज्ञेय समान है अव्यतिरिक्त तवात ज्ञेय और ज्ञान समान रहे ज्ञेय का अभाव हो जाएगा तो ज्ञान ज्ञेय और ज्ञान एक हुए ज्ञेय का अभाव हो जाएगा तो ज्ञान का भी अभाव हो जाएगा ज्ञान तो से ज्ञेय अव्यतिरिक्तवात्त ज्ञान ज्ञेय से अव्यतिरिक्त है होने से ज्ञेय का अभाव हो गया तो ज्ञान का भी अभाव हो गया ज्ञान अभाव चेत यहाँ तक विज्ञानवादी कहा टीका में वैनाशिक मते अभी अभाव से ज्ञेय वैनाशिक मत विज्ञानवादी ये लोग अभाव को भी ज्ञेय मानते हैं अभ्युपगमांत और उनका कारिका है बुद्धि बुद्धिबोध्यम त्रयाद अन्य संस्कृत क्षणिकम चथ इस प्रकार के वो लोग कहते हैं तीन नंबर टे देख लीजिए उक्त अर्थ है वाक्यम वाक्य बुद्धि यति बुद्धि बुद्धिबोध्यम त्रयाद अन्यत संस्कृतम संस्कृतम का अर्थ उत्पाद्यम अर्थात अनित्य जन्म होने वाले बुद्धि बुद्धिबोध्यम अर्थात प्रमेय मत सर्व अर्थात बुद्धि बुद्धिबोध्यम ठीक है और मूल में कहा सर्वम बुद्धि बुद्धिबोध्यम किंतु त्रयाद अन्य संस्कृत क्षणिकम च सब कुछ बुद्धिबोध्य है किंतु तीन से अलग जो अन्य जो है वो संस्कृत संस्कृत का अर्थ टिप्पणी में कह दिया था उत्पाद्यम और क्षणिकम अर्थात सभी बुद्धिबोध्य होने पर बुद्धिबोध्य अर्थात ज्ञेय सभी कुछ बुद्धिबोध्य होने पर भी प्रमेय होने पर भी तीन संस्कृत अर्थात उत्पाद्य और क्षणिक नहीं होते हैं ये तीन को छोड़ करके बाकी सब उत्पाद्य और क्षणिक होते हैं यह तीन कौन है टीका में यह टिप्पणी में बुद्धिबोध्यम प्रमेय मात्रम सकल प्रमेय बुद्धि बुद्धिबोध्य है अच्छा नयायिक लोग भी सकल प्रमेय अभिधेय मानते हैं तो इसलिए सब प्रमेय हो जाएंगे त्रयात अगर में त्रयात तुच्छ रूपाद अन्यत त्रयात तीन उससे मतलब वो को कैसा है कहते हैं तुच्छ रूपात ये तीन जो है तुच्छ रूप हैं तो तुच्छ आगे कहेंगे क्या है वेदांति लोग जैसे असक्त तो बंध्यापुत्र इत्यादि को तुच्छ कहते हैं वो ऐसे नहीं अन्य पदार्थ है जिसको तुच्छ कहेंगे तो ये तीन से अन्य ये सब जो तीन होते हैं ये तुच्छ रूप होते हैं और इससे अन्य जितने होते हैं ये सब क्षणिक होते हैं और उत्पाद तो पहले कह दिया गया था अभी त्रयम कौन है कहते हैं त्रयम आह प्रती इत्यादि पहले टीका देख लें टिप्पणी देख लेंगे बाद में टीका में जाएंगे तत्र बुद्धिपूर्वकों नाशः प्रतिसंख्या निरोध बुद्धिपूर्वक नाश अर्थात तो जानबूझ करके कोई कुछ कर रहा है जैसे घट का कोई नाश कर रहा है कोई कुछ कहीं कुछ नाश करता है नाश का अर्थ नहीं कि हानि कर दिया कहीं आवश्यक होता है तो जहाँ किंतु तो बुद्धिपूर्वक करता है जैसे कोई घट को तोड़ा तो इसी प्रकार की बुद्धिपूर्वक नाश हो उसको कहा जाएगा प्रति संख्या निरोध संख्या बुद्धि तो बुद्धि पूर्वक निरोध हुआ निरोध अर्थात तो नाश और दूसरा हो गया स्वरस भंगुराणाम स्तंभादीनाम स्वतः नाश हो अप्रति संख्या निरोध ये जो बौद्ध लोग होते हैं उनके मत में सारे पदार्थ क्षणिक होते हैं को है तो वो अपने आप प्रतिक्षण नाश होंगे तो इसको कहा जाता है स्वरस भंगुर <coughs> पदार्थ स स्वरस स्वरस था स्वयं स्वयं नश्यति भंगुर भंज आमर्दने धातु से घूरच प्रत्यय होता है भंगुर स्वरस भंगुरुराणाम कौन कहते स्तंभाधि नाम कहते स्तंभाधि नहीं ये सत्संग भवन ये भी स्वरस भंगुर तो भय से बैठना है इसके अंदर में जब बैठेंगे क्योंकि ये जो सत्संग भवन ये स्वरस भंगुरुरा प्रति क्षण में ये नाश हो जाएगा ऐसे छोच करके बैठे रहेंगे इसलिए जगत में कोई ही मानेगा नहीं इनके बात कहेंगे ऐसा हो जाएगा तो कोई कुछ और घर में नहीं रहेगा सब तो कहेंगे आकाश के नीचे रहो स्वरस भंगुराणाम स्तंभादि स्वतो नाश हो अप्रति संख्या जहाँ स्वभाव से नाश हो जाने का बात है उसको कहेंगे अप्रतिसंख्या निरोध पूर्व का क्या नाम था प्रतिसंख्या निरोध अर्थात बुद्धि पूर्व को नाश किया अर्थात इम घटम नाशयामी इस प्रकार के कह जान करके कोई कार्य करता है ये स्वतः जो होते हैं तृतीय हो गया आवरण अभावच आकाश यहाँ ये पदार्थ है कहेंगे पदार्थ है तो ये जगह को आवृत कर दिया तो जहाँ कुछ भी नहीं है कहते हैं आवरण इस जगह में कहते हैं कोई आवरण नहीं है खाली है कहते हैं तो इस प्रकार के स्थान को वो लो लोग कहेंगे आकाश वो क्या पदार्थ है कहते हैं आवरण अभाव आकाश को छोड़कर के अन्य कोई अगर जैसे वेदांति इत्यादि कहेंगे जो भूत होते हैं ये जहाँ रह जाएंगे वहाँ आवरण आ गया जहाँ ये कोई भी भूत नहीं रहेंगे उनको लोग कह देंगे मतलब चार भूत जहाँ नहीं रहेंगे तो वेदांति जिनको आकाश कहेंगे अन्य वाले भी कहते हैं वो कहेंगे कि आवरण का अभाव और प्रतिसंख्या निरोध ये एक नाश है बुद्धिपूर्वक नाश अप्रतिसंख्या निरोधक ये भी एक नाश है तो ये नाश दोनों ये अभाव है और आकाश जो है वो आवरण अभाव हुआ इसलिए तीनों अभाव हो गए अच्छा आगे आवरण अभाव आकाशमती अभाव त्रय तीन अभाव हो गए और अभावस्य तन्मते तुच्छ इति तुच्छेय ये जो अभाव है उनके मत में तुच्छ है और ये तुच्छ है और ये नित्य है उनके मत में यही जो तुच्छ है वो नित्य है और जो सत है वो क्षणिक होगा उनका ये विचार है जो यत्यत् क्षणिकम युक्षम त्यम इस प्रकार के वो लोग कहेंगे भाष्य टीका तो ब्रह्मसूत्र है इसके ऊपर आगे अभी देखेंगे टीका में वैनाशिक मते अभावत् अभ्युपगम बुद्धिबोध्यम त्रयाद संस्कृत क्षणिकम इति प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोधकशरूप त्रय व्यतिरिक्त प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोध और तीसरा हो गया आकाश प्रतिसंख्या अप्रति संख्या द्वंद्व समास करके आगे निरोध ये दोनों के साथ जाएगा प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध और तृतीय कौन हो गया आकाश आकाश रूप ये त्रय ये तीनों भाव पदार्थ हुए ना अभाव पदार्थ हुए अभाव पदार्थ इससे व्यतिरिक्त तो जो है वो सब क्षणिक है क्षणिकत्व न निरोध शब्दित अभाव से ये तीन से भिन्न जो है वो सब क्षणिक हो गए इसलिए जो निरोध शब्दित्व अभाव हो गए ये नित्य है जो अभाव हो जाएंगे वो नित्य हो जाएंगे नित्यत्व तो अंगीकारेण तो यहाँ तक ये पंक्ति स्पष्ट हुआ कि जो अभाव है वो नित्य हुआ और अभी जो पक्ष विचार चल रहे हैं उसको कहते हैं कि जो ज्ञेय है वही ज्ञान है इससे अर्थात तो ये भिन्न नहीं है इस पक्ष में तद अभिन्न अभाव से नित्यत्व तो अंगीकारेण अभाव जो है वो नित्य हुआ अभी सुषुप्ती अवस्था में ज्ञाभाव है ज्ञाभाव है और गेया भाव का ज्ञान होता है ये ऊपर पक्ष में निर्णय हो गया अभी गेया भाव का जो ज्ञान होता है ये पक्ष चल रहा है कि जो गेय और ज्ञान ये दोनों एक ही हैं अभी ज्ञान हो रहा है ज्ञान का विषय कौन है सुसुप्त अवस्था में गेया भाव अरे ग्ञया भाव नित्य है अभाव होने से अरे जो ग्ञया भाव नित्य है वो ज्ञान के साथ एक है वन से अभिज्ञान नित्य होगा अन्य होगा नित्य हो जाएगा सिद्धांत रहा है निरोध सिद्धांतिगराए निधशब्द अभाव जो है और नित्य होने से तदिन से ज्ञान से भी सुषुप्ते सव्य प्राप्त आह ज्ञाया भाव अभाव होने से नित्य हो गया और उससे अभिन्न हो गया ज्ञान इसलिए ज्ञान भी सुसुप्ति अवस्था में नित्य होगा और सत्व होगा तो ज्ञान नित्य होगा और सत्व होगा इसके ऊपर विचार आगे दिखाएंगे क्योंकि यह जो ज्ञान हुआ सुसुप्ती अवस्था में किसके साथ एक किया गया ज्ञा भाव के साथ अभी एक हो गया अभाव और दूसरा हो गया भाव ये दोनों अभी एक हो गए और होकर के ये नित्य बना दिया ज्ञान को नित्य बना दिया अभाव नित्य होकर के ज्ञान को नित्य बनाया और ये ज्ञान ये भाव पदार्थ होता है अभाव पदार्थ होता है भाव पदार्थ होता है कहते हैं अभी ये भाव पदार्थ ज्ञान अभाव के साथ एक हुआ हो करके ये सब अभाव ही बन गए अभाव का नित्यत्व तो ज्ञान में आ गया और ज्ञान का भावत्व भी अभाव में आ गया होकर के दोनों मिल करके एक हो गए सिद्धांत उसको कह दिया सुसूपते सत्वम नित्यत्वम छी दोनों मिल गए मिलने से ये सत्वम किसमें था ज्ञान में था और नित्यत्व किस में था और ज्ञान भाव में था अभी दोनों मिल गए तो जो बच गया अभी ज्ञान बच गया कहते हैं वो सत्व और नित्य नित्य सत्य और नित्य ये हो जाएगा प्राप्तम इति आह भाष्य में न सिद्धांतिक उत्तर देता है न ज्ञाभाव ज्ञाभाव चेत यहाँ तक तो हो गया था ना, नैत न अभाव्या सिद्धांत कह अभाव्या ज्ञेय तो अभ्युपगमांत वैनाशिक मत में अभाव भी ज्ञेय होता है ज्ञेयत्व तो अभ, उप अभ्युपगमांत अभाव अभी ज्ञेय क्योंकि अभाव में ज्ञेयत्व तो रहेगा अभी अभाव का ज्ञेयत्व तो अभाव ज्ञे दे दिए अभाव ज्ञेय अभ्युपगम्यते भाष्यकर भगवान ये लिखे अच्छा वैनाशिके वैनाशिक्ञेय अभ्युपगम्यते अच्छा अच्छा अच्छा ये वैनाशिके का अन्वय देने के लिए देते हैं अर्थात तो अभावी ज्ञेय अभ्युपगम्यते वैनाशिकेय ही इसके साथ अन्वय देने के लिए दे रहे हैं और यह नित्य हो गया ये जो अभाव है ज्ञाया भाव ये नित्य हुआ तद अविर अव्यतिरिक्तम चेज ज्ञानम ज्ञान और जो ज्ञाया भाव अभाव के साथ समान हो गया होने से ज्ञानमपी नित्यम कल नित्यम कल्पितम सिया नित्यम कल्पितम कल्पितम स्वीकृतम अभी विचार हो रहा है तो होने से वेदांति कहेगा वैनाशिकों को त्ञान तो को भी आपको नित्य मानना पड़ेगा क्यों वो अभाव के साथ एक हुआ अभी सिद्धांत कह दिया कि अभाव नित्य ज्ञान के साथ एक होने से ज्ञान को भी नित्य बना दिया पूर्व पक्ष कहता है कि टीका में ज्ञान से अभाविन्न अभाव चाहिए आकार छुट गया सिद्धांती कह दिया कि अभाव ज्ञान के साथ मिलकर के वो भाव हो गया पूर्व पक्ष कहते है कि अभाव ज्ञान के साथ मिलकर के भाव क्यों होगा ज्ञान अभाव के साथ मिलकर के अभाव हो जाए ये क्यों नहीं होगा दोनों मिले हैं विरुद्ध धर्म वाला ये क्यों बलवान हो जाएगा ये क्यों बलवान नहीं होगा पूर्व पक्ष कहते हैं ज्ञान अभाव अभिन्न ज्ञान अभाव के साथ अभिन्न होकर के ज्ञान से अभाव अभी ज्ञान में अभावत्व आ जाएगा नहीं कि अभाव में भावत्व आ जाएगा ज्ञान में अभाव आ जाएगा अभाव पाँच नव टिप्पणी अच्छा आगे नतु नतु के ऊपर पाँच नव टिप्पणी नतु न तो भाव अभावेण सत्व नित्य ये जो ज्ञान है अभी अभाव के साथ मिल करके ज्ञान भी अभाव हो गया और अभाव नित्य है उनके मत में तो अभी पूर्व पक्ष कहता है कि अभावत्वेन रूपेण सत्वे नित्यत्वे सत्य अभाव रूपेण ज्ञान नित्य हो जाएगा वेदांति क्या कहा था कि भाव रूपेण सत्व और नित्य हो जाता है पूर्व पक्ष कहता है कि अभाव रूपेण सत्य और नित्य होगा तथा अभाव है इसलिए ज्ञान अभाव हो गया तथा न ज्ञानम अर्थात भावत्वेन सत्व तथा का भावत्वेन भावत् सत्व ये नहीं होगा ज्ञान अभावत्वेन सत्वम और नित्यत्व हो जाएगा पूर्व पक्ष कह रहा है <coughs> टीका में ज्ञे से अभाव अभिन्न ज्ञान से अभाव अभिन्नवे नभावत्व है अर्थात ज्ञान ही अभाव हो गया ना। न तो न सत्वम नित्यत्व इसका ठीक है ऊपर पंक्ति में सिद्धांत क्या है सुसूपते सत्व नित्यत्व च ज्ञानस्य और अभावत्व पूर्व पक्ष कहता है नहीं नहीं अभावत्व सत्वम और नित्यत्व होगा भावत्व नहीं होगा न तो भावत्व सत्व नित्यत्व चाहिए आशंख्य पूर्वपक्ष यहाँ तक आशंका किया अर्थात विपरीत आशंका कर दिया सिद्धांत कहता है कि आपने कह दिए ज्ञान से अभाव अभिन्नत्वात्थ अर्थात तो ज्ञान के साथ अभ अभाव अभिन्न हुआ तो सिद्धांत कहता है कि अभावश्यापी ज्ञान अभिन्न अभाव ज्ञान के साथ अभिन्न होने से अभावत्व एव न स अभाव, अभाव ज्ञान के साथ अभिन्न होने पर भी मतलब होने पर अभाव में अभी अभावत्व ही नहीं रह जाएगा अभाव अगर ज्ञान के साथ कभी एक हो जाएगा ये अभाव को अभाव ही नहीं कहा जा सकता है अभाव से ज्ञान अभिन्न अभाव से अभावत्व अभाव तो में न सत्त अर्थात तो अभाव भी अभाव ही नहीं रहेगा इतिहा भाष्य में तद्अव से च्ञात्मकवात् तद अभाव, अभाव सुसुप्ति में किसका अभाव है ज्ञ का अभाव ये जो ज्ञेय का अभाव है तो आप अभी कह दे कि अभी ऐक्य चल रहा है वो भी ज्ञानात्मक हो जाएगा भाव रूप हो जाएगा ज्ञय अभाव सच ज्ञानात्मकत्वात अभी ज्ञेय अभाव ये ज्ञान रूप हो गया अरे ज्ञान रूप ज्ञान जो है भाव पदार्थ है अभाव पदार्थ है भाव पदार्थ फिर भी आप उसको कहेंगे कि नहीं ये अभाव है जैसे पूर्व पक्ष कह देता ज्ञान और अभाव मिल करके अभाव हो जाएंगे सिद्धांत कहता है कि वो ज्ञानात्मक हुआ होने के बाद भी उसको आप अभाव कहेंगे अर्थात तो उसमें अभावत्व रखेंगे ये वांग मात्र में व पदार्थ है कहेंगे इसका ये क्या है कहते हैं अभाव इसलिए उसका पुत्र का नाम क्या है कहते हैं अभाव तो है वो पुत्र किंतु उसका नाम क्या रख दिया गया अभाव वहाँ अर्थ और शब्द में ये समन्वय है ऐसे जगह में कहा जाए बांग मात्र खाली शब्द प्रयोग कर दिया जिसे कहते हैं ना अंधश नाम पद्मोचन है वांग मात्र अर्थात शब्द अर्थ का अनुपाती नहीं हुआ इसको कहते हैं वांग मात्रम खाली शब्द प्रयोग कर दिया वास्तव तो ऐसा घटना नहीं है वांग अभाव वांगमात्र न परमाथ अभावत्व न परमाथ अभावत्व वो चाहिए पुराना में तो ठीक था इसमें हट गया न परमाथ तो अभाव और अन्यत्व च्ञान से इसलिए परमात ज्ञान से भी नहीं है अन्यत्व भी नहीं है टीका में अनितम चय वाँंग मात्र सियादी अनुसंग ज्ञान का अभाव ये वांगमात्र है और ज्ञान का जो अन्यत्व ये भी वांग मात्र है सियादती अनुसंग पूर्वपक्ष आगे कहता है टीका में वांग मात्रेण अभी अभावत्वेन ठीक है अब वांग मात्र कह दिए कहने से भी अभावत्वेन अभाव अभावन चस्मत् सिद्धांत सिद्धि अभाव अभावत्वेन तो ज्ञान अनित्य हुआ बांग मात्र कहने पर भी शब्द प्रयोग करिए उसका जो ये अभाव के साथ ज्ञान एक होकर के ये अभाव ही हुआ ज्ञान अनित्य हुआ अनित्य, हुआ। अनित्य होने से अर्थात तो सुसूप अवस्था में ज्ञान नहीं रहेगा अभावत्व क्योंकि सिद्धांत कह दिया कि भावत्व सत होगा और नित्य होगा तो ये पूर्व पक्ष यहाँ कहता है कि अभावत्वेन अनित्यत्वेन अभाव ज्ञान अभाव अनित्य अ्ञान अनी अभा अभा अनीत्य अत्य अस्मत्ता सिद्धि ये पंक्ति अच्छा हाँ अभाव अभावत्वेन और ज्ञान से अनित्यवे नज्ञानवादी लोग ये ज्ञान को क्षणिका कहते हैं अर्थात कहना तात्पर्य है कि ज्ञान और अभाव ये दोनों आप जो अभाव का नित्यत्व को लेकर के ज्ञान के साथ मिला करके के ज्ञान को भी नित्य कह दिए ये संभव नहीं है क्यों कहते हैं अभाव से अभावत्वना इसको आप कभी ज्ञान के साथ मिला करके भाव नहीं कर पाएंगे अभाव से अभावत्व ना अभाव से अभावत्वन होने से अर्थात अभाव कभी ज्ञान के साथ मिल करके ज्ञान को नित्य करवा देगा ऐसा नहीं हो पाएगा तो इसलिए अभाव से अभावत्व अभी अभाव ज्ञान के साथ नहीं मिल पाएगा नहीं मिलने से ज्ञान का जो क्षणिकत्व था वो ऐसा रहेगा तो कह रहा है बौद्ध अभाव से अभावत्व होने से ज्ञान के साथ मिल करके वो ज्ञान को नित्य बना देगा ऐसा नहीं है ज्ञान तो भाव पदार्थ है इसलिए ज्ञान अनित्यत्व न क्योंकि अभाव ही नित्य होता है और अभाव में तो अभावत्व तो ही रहेगा और आप कहते हैं ज्ञान में भावत्व रहेगा इसलिए ज्ञान और अभाव कभी मिल नहीं पाएंगे ज्ञान का नित्यत्व बना रहेगा अभाव में ही नित्यत्व रहेगा और अभाव में अभावत्व ही रहेगा ज्ञान के साथ मिलकर के अभाव हो जाएगा ऐसा नहीं हो पाएगा च अस्मत सिद्धांत सिद्धि रीति आशंक्य सिद्धांत कहता है कि नाम मात्रेण तेन वास्तव नित्यत्वादि विरोध अभावत् पूर्व पक्ष क्या कहा बांग मात्र होने पर भी अभाव से अभावत्व सिद्धांति कहा अभाव ज्ञान मिलवे गए मिल करके अभी ज्ञान भाव पदार्थ है किंतु फिर भी आप उसको अभाव नाम से बोलते हैं ये क्या बोलो बांग मात्र है पूर्व पक्ष कहा बांग मात्र चाहे हो होने पर भी अभाव अभावत्व नित्य होगा और ज्ञान ता अपना हो तो अपना क्षणिक होगा तो सिद्धांति कह रहा है कि नाम मात्रेण तेन वास्तव अर्थात नाममात्रे न अर्थात अभाव नाम कह करके आप उसको नित्य कह देते हैं किंतु रूपेण वो नित्य नहीं है नाम मात्रेण तेन वास्तव नित्यत्वादि विरोधात् अर्थात वेदांत कहता है कि हम जो कहते हैं ये इसमें ज्ञान में वास्तव नित्यत्व तो है उसके साथ ये जो आप अभावत्व कहते हैं ज्ञान के साथ अभाव मिल गया ये कभी इस प्रकार के मिलकर के ज्ञान को अभाव रूप नहीं बना पाएंगे उसमें ज्ञान में आप खाली अभाव और नाम डाल दे सकते हैं किंतु तो नाम डालने पर भी वो अभाव रूप नहीं हो जाएगा इसलिए वो वास्तव और नित्य रहेगा ज्ञान ज्ञान कभी अभाव नहीं हो जाएगा पूर्व पक्ष कहता है कि अभाव और ज्ञान मिलकर के दोनों अभाव रूप हो जाए सिद्धांत कह के ऐसा नहीं होगा अभाव आप नाम खाली डाल सकते हैं उसमें किंतु तो पदार्थ तो भाव ही रहेगा और नित्य होगा नित्यत्वादि विरोधा अभावात् ज्ञान नित्य रहेगा अस्माकम न अभावात न अभावात् अस्क रित्याह हमारा सिद्धांत में कोई क्षति नहीं है भाष्य में नित्य ज्ञान से अभावनाम मात्राध्यापे किंचित न सिद्धांत जो नित्य ज्ञान है उसमें आप एक अभाव बोल करके नाम दे देंगे उसका तो ऐसा उसका अभाव नाम और डाल देने से तो हमारा न नकिंचित छनम हमारा कोई हानि नहीं हो गया आप कुछ भी नाम दे दो तो कोई व्यक्ति जा रहा है रास्ता में उसका आप कुछ भी नाम में डाल दो मतलब ये बुला दो ठीक है व्यक्ति में थोड़ा अहंकार होगा तो अच्छा हमको बोल दिया ऐसा नहीं तो ठीक है कुछ भी कहा जाने दो क्या है मारुष्री को ना सब शब्दास रहे तो ना शब्दाधिकरण तो तर्क संग्रह में क्या दिया है वाक्य शब्द समवाही कारण तो न्यायविधि ने दिया आकाश का लक्षण के लिए क्या कहा शब्द गुणकम तो शब्द आकाशम वेदांति यही बात कह रहा है शब्द गुणकम आकाशम आप कुछ भी नाम डाल दीजिए नित्य ज्ञान को आप अभाव शब्द से कह दीजिए कह दीजिए न किंचित हमारा कुछ हानि नहीं हो गया टीका में अभाव नाम जो भाष्य में दिया ना अभाव नाम मात्र अध्यारोपे हैं टीकाकार कहते हैं अनित्य नाम इत्यपि दृष्टव्य ज्ञान को आप अभाव नाम दीजिए ज्ञान को नित्य नाम दीजिए कोई भी नाम दीजिए इसे हमारी कोई हानि नहीं हो रही है अभी सिद्धांत यहाँ तक सिद्ध कर दिया कि ज्ञान तो नित्य पदार्थ है और भाव पदार्थ है आप उसको अभाव नाम डालिए अनित्य नाम डालिए ये कुछ भी आप डाल सकते हैं एतद दोष परिहार्थम आगे अभी सिद्धांति ये सब अपना सिद्धांत देने के बाद विज्ञानवादी कहता है ये हमारे ऊपर दोष आ गया ज्ञान को आप लोग नित्य बना दिए एक तद दोष परिहार्थम ज्ञेय श्यापी अभी।, अभी ये पक्ष चल रहा है कि ज्ञेय ज्ञान एक हैं बौद्ध अभी ये दोष आ गया ज्ञय ज्ञान एक होने से ज्ञान नित्य हो गया बौद्ध कहता है कि इसमें थोड़ा अंतर कर देंगे क्या करेंगे ज्ञ्यापी सतो अभाव से ज्ञान अभेदो न अंगी क्रिय भाव होगा ना अभाव होगा तो नया इकलों को अभाव यहाँ सामने में घटा भाव दिखेगा नया इकलों को दिखेगा चक्षु से दिखेगा ना अने किसे चक्षु से दिखेगा से ये घटा भाव ये ज्ञेय होगा नहीं होगा होगा तभी तो ज्ञेय जो है वो घटो होगा ना घटाभाव होगा दोनों हो गए तो ज्ञेय से अभी सतो अभाव से अभाव भी ज्ञेय हो सकता है किंतु जब अभाव ज्ञेय होगा तब ज्ञान अभेद न अंगी क्रियते अभी पक्ष विचार चल रहा है कि ज्ञेय ज्ञान एक है किंतु अभी उसको विवाह करता है पूर्व पक्ष कहता है कि ज्ञेय अगर अभाव है तो ज्ञान के साथ एक नहीं होगा और ज्ञे अगर भाव होगा तो ज्ञान के साथ एक हो जाएगा ये पक्ष अभी मतलब ये चल रहा है कि ज्ञेय से सतो अभाव से समान अधिकरण है ज्ञेय अगर अभाव है तो ज्ञान के साथ अभाव अभेदो निक्रियते अर्थात ज्ञान के साथ भिन्न होगा अभाव ज्ञेय और ज्ञान ये दोनों समान हो जाएंगे नहीं होगा न अंगी क्रियते संकते अभी विज्ञानवादी ये शंका कर रहे हैं अथ अभाव ज्ञेय अभी सन ज्ञान व्यतिरिक्त चेत अभाव ज्ञेय अभी सन अर्थात ज्ञेय जब अभाव हुआ यह ज्ञान के साथ तो समान होगा ना भिन्न होगा भिन्न होगा तो ज्ञान व्यतिरिक्त इति चेत पूर्व पक्ष का संकाय आया टीका में तरी सि सिद्धांत कह रहा है कि ज्ञय अभिन्न पूर्व पक्ष कह रहा था कि सुसुप्ति में ज्ञय का अभाव होने से ज्ञान का अभाव होगा अभी ज्ञेय का अभाव होने से ज्ञान का अभाव हो जाएगा किंतु ज्ञय जब अभाव बनेगा वो ज्ञान के साथ एक होगा नहीं होगा तो अभी आप सुसुप्ति में कहते हैं ज्ञया भाव तो ज्ञाना अभी ज्ञेय और ज्ञान तो समान नहीं हुआ सुसुप्ति में तब तो कैसे कह देंगे कि ज्ञाया भाव ज्ञाना ज्ञाना भाव हो जाएगा ज्ञेय ज्ञान एक हो तभी कहेंगे ज्ञाया भाव तो ज्ञाना भाव तो जब ज्ञेय आपका कोई अभाव पदार्थ बनता है तब तो वो ज्ञान के साथ समान नहीं होगा इसलिए सुसुप्ति में आपका भाव रहता है और यह ज्ञाभाव ये ज्ञान के साथ एक नहीं होगा और नहीं होगा तो ज्ञाया भाव होने से ज्ञान क्यों नहीं रहेगा तरी ज्ञेय अभिन्नत्वेन हेतुना सुसुप्ते ज्ञाना भाव न सिद्धिय ज्ञेय अभिन्न होकर के ज्ञान तो ज्ञेय नहीं रहने से ज्ञान नहीं रहेगा ऐसे पूर्व पक्ष कहता था सिद्धांत कहता है कि अभिन्न न नहीं हो पाएगा घटादि अभावेन ये घट जो है वो भाव है ज्ञेय हो सकता है तो घटादि अभावेन तज ज्ञान अभाव सिद्धौ अभी घटादि अभावन ये ज्ञेय पदार्थ हैं इसका अभावेन तज ज्ञा भाव सिद्धौपी अर्थात तो भाव ज्ञान का अभाव सिद्ध होने पर भी अभाव ज्ञान अभाव असिद्धे है हाँ भाव ज्ञेय का अभाव होने से अभी भावज्ञेय है वो ज्ञान के साथ एक होगा नहीं होगा पूर्व पक्ष भी दो विभाग कर दिया था एक भावज्ञेय एक अभावज्ञ भावज्ञेय ज्ञान के साथ समान हो जाएगा किंतु अभाव ज्ञेय ज्ञान के साथ समान नहीं होगा सिद्धांत उसको वही बात कह रहा है घटा अभावेन तज ज्ञान अभाव सिद्धि ये हो सकता है नहीं हो सकता है घटादि अभाव हो गया तो उसका ज्ञान अभाव भी हो जाएगा घटादि जो है वो भाव पदार्थ है अभाव पदार्थ है भाव पदार्थ तो ज्ञेय अगर भाव हुआ ज्ञान के साथ एक होगा ज्ञेय अगर भाव है ज्ञान के साथ एक होगा तो घटादि ज्ञेय हो गया भाव पदार्थ घटादि तो ज्ञेय ज्ञान एक होते हैं और ये गेय ठो नहीं रहा फिर ज्ञान नहीं रहेगा ये प्रथम पंक्ति है घटादि अभावेन न घटादि हो गया ज्ञय भाव पदार्थ अगर ये भाव नहीं रहेगा तो भावों का ज्ञान भी नहीं रहेगा वही कह रहा है घटादि अभावेन तद ज्ञान अभाव सिद्धि होगी नहीं होगी हो जाएगा क्योंकि अभी अगर ज्ञान भाव है तो ज्ञान के साथ एक हुआ इसलिए भाव ज्ञ नहीं रहेगा तो उसका ज्ञान भी नहीं रहेगा ये ठीक हो गया सिद्धांत ही कह रहे हैं कि आप ये मानते हैं ठीक है हम भी कहते हैं चलो ये हो जाए होने पर भी अभाव ज्ञान अभाव सिद्धे असिद्धे हैं अगर ज्ञेय आपका अभाव हो गया तो तब ज्ञान के साथ समान होगा क्या नहीं होगा तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि अभाव ज्ञेय अगर नहीं रहे तो ज्ञान भी नहीं रहेगा ऐसे आप नहीं कह पाएंगे अभाव ज्ञान अभाव असिद्धे अभाव का जो ज्ञान उसका अभाव असिद्धे अर्थात अभाव का ज्ञान ये रह है अभाव का ज्ञान का अभाव असिद्धि अभाव असिद्धि इसका अर्थ भाव सिद्धि अभाव का जो ज्ञान है उसका भाव सिद्धि हो होगी सुस्रुप्ति में ज्ञा भाव का ज्ञान हो रहा है तो ये कहते हैं इसकी भाव सिद्धि होगी क्योंकि अभाव का ज्ञान अभाव का ज्ञान जो है उसकी भाव तो सिद्धि होगी और जो भाव का ज्ञान हो रहा था अगर वो भाव नहीं रहेगा तो ज्ञान नहीं रहेगा क्योंकि वो दोनों समान हो गया था तस् घटादि तस अभाव न तज ज्ञान अभाव सिद्धों अभाव ज्ञान अभाव असिदेश तभिन्न क्यों ये असिद्धि हो जाएगी तो सिद्धांत कहता है कि तस्विन्न आप नहीं तो कह दिए ज्ञेय जब अभाव हो जाएगा तो वो ज्ञान के साथ समान नहीं होगा तो तस् अभिन्नत्व अभावत् ज्ञेय और ज्ञान ये दोनों समान नहीं होंगे एक पक्ष में ज्ञेय ज्ञान समान होंगे और एक पक्ष में ज्ञे ज्ञान समान नहीं होगा ज्ञेय क्या होने से ज्ञय ज्ञान समान हो जाएंगे भाव होने से और ज्ञेय क्या होने से ज्ञय ज्ञान समान नहीं होंगे अभाव होने से सुसुप्ति में ग्ञया भाव रहता है ना ज्ञय रह गया भाव कहते हैं और अभी ये गेया भाव ये जब ग्ञेय होगा कहते हैं उसका जो ज्ञान होगा ज्ञा भावों का, तो का जो ज्ञान होगा तो यहाँ आपका जो ज्ञान का जो विषय होता है एक अभाव पदार्थ हो गया इसके साथ ज्ञान एक नहीं होगा नहीं होगा तो ये नहीं रहने से वो नहीं रहेगा कैसे कहेंगे ये तो एक नहीं है तस्य तो अभिन्नत्व अभावत् अर्थात ये ज्ञाभाव के साथ ये ज्ञान अभिन्न नहीं है नहीं होने से आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि ये सुसुप्ति में जो ज्ञाभाव उसका ज्ञान नहीं रहेगा ऐसा नहीं है एक प्रकार की व्याख्यान हो गया यदवा अभाव से ज्ञेय से ज्ञात भेदे जो अभाव ज्ञेय हुआ ये ज्ञान से भिन्न हुआ द्वितीय पक्ष चला भेदे भावश्यापी तथा तुम सियाद दूसरे प्रकार की दोष दिखाता है आप कहते हैं कि अगर ज्ञेय अभाव हो गया ये ज्ञान से भिन्न होगा अगर ऐसा कहेंगे तब भावश्यापी जब ज्ञेय भाव होगा तो भी वो ज्ञान से भिन्न होगा ज्ञेय अगर अभाव हो गया ज्ञान के साथ समान नहीं, नहीं होगा अगर ऐसा है कि ज्ञेय अभाव होने से ज्ञान के साथ समान नहीं होगा एक ज्ञेय जब भाव हो जाएगा यह ज्ञान के साथ क्यों समान हो जाएगा ऐसा होने का कोई कारण नहीं है अभाव से ज्ञेय से ज्ञात भेद तथा तो सियात अर्थात भाव से ज्ञेय से ज्ञात भेद ये भी हो जाएगा क्यों कहते हैं विशेष हेतु अभावात् ज्ञेय अगर भाव होगा तो ज्ञान के साथ समान हो जाएगा ज्ञेय अगर अभाव होगा तो ज्ञान से भिन्न हो जाएगा ये कहने का कोई निमित्त तो नहीं है अभावात तथा चेया भावात ज्ञाना भाव असिधि तो ज्ञेया भाव तथा भावत चेयाभावात सिद्धिर इति तथा च न पहले न है तथा च न ज्ञेया भावात तो ज्ञानाभाव सिद्धि इसलिए ज्ञेय और नहीं रहने से ज्ञान और नहीं रहेगा सुसुप्त में ज्ञा नहीं रहता है तो ज्ञान भी नहीं रहेगा ये सिद्धि नहीं हो पाएगी से न तर उसी वाक्य का दो प्रकार की व्याख्यान देते हैं भाष्य में सिद्धांत का वाक्य न तरी ज्ञया भाव ज्ञाना अगर अभाव ज्ञय ज्ञय अगर अभाव हो गया ज्ञान से अगर भिन्न होगा तब ज्ञया भाव ज्ञाना न ज्ञेय का अभाव हो गया तो ज्ञान का अभाव हो जाएगा ऐसा नहीं है क्योंकि अभी ज्ञय और ज्ञान ये भिन्न हो गए परस्पर से टीका में न ज्ञेय से ज्ञानव्यतिर अंगी क्रीयते ज्ञेय ज्ञान से व्यतिरिक्त ऐसा मानते हैं तथा च चवे ज्ञान व्यतिरक्तवाद अभावत्वादिकं सिद्ध्य जैसे यहाँ हम वेदांत में कहते हैं घट मिट्टी से भिन्न नहीं है किंतु मिट्टी घट से भिन्न है इसी प्रकार की पूर्वपक्षीय यहाँ एक बात कर रहे हैं ज्ञेय से ज्ञान व्यतिरिक्तव अंगी क्रियते जो ज्ञेय होता है वो ज्ञान से भिन्न होता है क्योंकि सिद्धांति ऊपर पंक्ति में कह दिया अगर ज्ञेय आपका भाव पदार्थ है वो भी ज्ञान से भिन्न होगा तो पूर्व पक्ष उसको लेकर कहता है कि ज्ञेय ज्ञान से व्यतिरिक्त है ऐसा अंगिक्रियते तथा चव से ज्ञान व्यतिरिक्तवाद अभाव ज्ञान से भिन्न हुआ अभावश्य ज्ञान अभाव से ज्ञान व्यतिरिक्तवाद अभाविक अभाव ज्ञान से भिन्न हुआ इसलिए अभाव में अभावत्व रहेगा अभाव ज्ञान भी समान नहीं हुए अभाव से ज्ञान व्यतिरिक्त अभावत्वादिकम अभावत्वम अर्थात अभाव में अभावत्वम रहेगा अभाव अगर ज्ञान के साथ समान हो जाएगा और ज्ञान अभाव पदार्थ होगा तो फिर अभाव में और अभावत्व तो रहने नहीं देगा पान मात्र हो जाएगा किंतु अभाव ज्ञान से व्यतिरिक्त हो जाएगा तो अभाव में अभावत्व रहेगा नहीं रहेगा रहेगा ठीक है ये पूर्वपक्ष कह रहा है ज्ञान तो। से न ज्ञेय व्यतिरिक्त तो ज्ञेय ज्ञान से व्यतिरिक्त हुआ किंतु ज्ञान ज्ञेय से व्यतिरिक्त नहीं होगा ये इस प्रकार की पूर्वपक्ष कह रहा है जैसे वो कहेगा आप लोग जैसे कहते हैं ये घट मिट्टी से भिन्न नहीं है किंतु मिट्टी घट से भिन्न है ऐसे ही हम कहेंगे ज्ञेय ज्ञान से व्यतिरिक्त है किंतु ज्ञान ज्ञय से व्यतिरिक्त नहीं है ऐसा कहेंगे ठीक है आज अजय तो ओ शकर संग नो मित्र संण संग नो भगत मंग इंद्रो बृहस्पति विष्णु विष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु ब्रह्मासि प्रत्यक्ष ब्रह्मा सिम प्रत्यक्ष तम